महाभारत कर्ण महाभारतकोनच्वांश्याय शल्य का कर्ण के प्रति अत्यंत आक्षेपूर्ण वचन कहना शल्यवाच मा सूतपुत्रदान सौर्ण हस्तष्गव प्रयक्षा दृक्षसीनंजय सल्य सूत पुत्र तुम किसी पुरुष को हाथी के समान हिष्ट छह छ बैलों से जुता हुआ सोने का रथ न दो आज अवश्य अर्जुन को देखोगे बाल्यादि हम तेजी वसुवय श्रवण य पुत्र तुम मूर्खता से ही यहाँ कुबेर के समान धन लुटा रहे हो आज अर्जुन को तो तुम बिना यत्न किए ही देख लोगे पराम किंचितानोह नावबुद्य से मूर्ख पुरुषों के समान तुम अपना बहुत कुछ धन जो दूसरों को दे रहे हो इससे जान पड़ता है कि अपात्र को धन का दान देने से जो दोष पैदा होते हैं उन्हें मोहवत तुम नहीं समझ रहे हो यम प्रेरियसे व्यत्न बहुतेन खलु तया सत्यम बहुविध्युम जै सूतस्वत तुम जो धन देने की घोषणा कर रहे हो निश्चय ही उसके द्वारा नाना प्रकार के यज्ञों का अनुष्ठान कर सकते हो अतः तुम उन धन द्वारा यज्ञों का ही अनुष्ठान करो यार्थ यथे हंसुम कृष्ण मोहा नहि शश्रुम समय क्रोष्टा तो। और जो तुम मोह व मारना चाहते हो वह तो ही है है क्योंकि हमने यह बात कभी नहीं सुनी कि किसी अप्रथित्र से सुम न्या तुम ऐसी चीज चाहते हो जिसकी अब तक किसी ने इच्छा नहीं की थी जान पड़ता है तुम्हारे कोई श्रोहित नहीं है जो शीघ्र ही आकर तुम्हें जलती आग में गिरने से रोक नहीं रहे हैं कार्या्य जानी से काल अकरणीयम कालपक्वोश संशय बहुअब्धमअर्णी को तुम्हें कर्तव्य और अकर्तव्य का कुछ भी ज्ञान नहीं है निसंदेह तुम्हें काल ने पका दिया है अतः तुम पके हुए फल के समान गिरने वाले ही हो अन्यथा जो जीवित रहना चाहता है ऐसा कौन पुरुष ऐसी बहुत सी न सुनने योग्य उट पुटांग बातें कह सकता है समुद्र तरणम दौरभ्याम कंठे बद्वा यथा शिला जैसे कोई गले में पत्थर बांधकर दोनों हाथों से समुद्र पार करना चाहे अथवा पहाड़ की चोटी से पृथ्वी पर कूदने की इच्छा करे ऐसे ही तुम्हारी सारी चेष्टा और अभिलाषा है सहित सर्वजोधय स्व जोढ़ सुरक्षित धनंजय युद्धस्वेयचे प्राप्त यदि तुम कल्याण प्राप्त करना चाहते हो तो व्यूह रचना पूर्वक खड़े हुए समस्त सैनिकों के साथ सुरक्षित रहकर कर अर्जुन से युद्ध करो हिता दुर्योधन के हित के लिए ही मैं ऐसा कह रहा हूँ हिंसा भाव से नहीं यदि तुम्हे जीने की इच्छा है तो मेरे इस कथन पर विश्वास करो कर प्रार्थयाम्य मित्र शत्रु तुम सल्य, मैं अपने बाहुबल का भरोसा करके दृण क्षेत्र में अर्जुन को पाना चाहता हूँ परंतु तुम तो मुँह से मित्र बने हुए वास्तव में शत्रु हो जो मुझे यहाँ डराना चाहते हो नामस्मत ना तज निवर्त अंद्रो वज्रमुद्यम्य किम कथचन परन्तु मुझे इस अभिप्राय से आज कोई भी पीछे नहीं लौटा सकता बद्र उठाए हुए भी, भी किसी तरह इस निश्चय से ढि नहीं सकते फिर की तो ही क्या हैल्य प्रातरम वचूम कर्ण मद्रेश्वर पुनः संजय कहते राजन कर्ण की जब आज समाप्त होती ही मद्र शल्य उसे अत्यंत कुपित करने की इच्छा से पुनः इस प्रकार उत्तर देने लगे यदा वही तो हम फाल्गुन वेग युक्ता जाचोदिता हृष्टा कंकपत्र अर्जुन कर्ण अर्जुन के वेग से युक्त हो उनकी प्रत्यज्ञा से प्रेरित और सुशिक्षित हाथों से छोड़े हुए तीखी धार वाले कंकपत्र विभूषित बाण जब तुम्हारे शरीर में घुसने लगेंगे तब जो तुम अर्जुन को पूछते फिरते हो इस के लिए पश्चाताप करोगे यदा दिव्यम धनुराधा पार्थ प्रतापयन पृतृ सभ्यसाची तामयित पृथ्क तदा पश्चात सप्यसेपुत्र सूत पुत्र जब साची कुमार अर्जुन अपने हाथ में दिव्य धनुष लेकर शत्रु सेना को तपाते हुए बाणों द्वारा तुम्हें तुम्हें लगेंगे तब तुम्हें अपने किए पर पछतावा होगा बालचंद्रम मातुर सयानो यथा कच्चि प्रार्थे, प्रार्थे ते पहड़ तद्वन दोतम रथस्तम सम्प्र्थ यर्जुन हमझे तुम मध्य जैसे अपनी माँ की गोद में सोया हुआ कोई बालक चंद्रमा को पकड़ लाना चाहता हो उसी प्रकार तुम भी रथ पर बैठे हुए तेजस्वी अर्जुन को आज मोहवश परास्त करना चाहते हो शूलम आश्रिजुतिणधारम सर्वाणी गात्रा विघर्षसी तम सुतिणधारोपम कर्णम कर्मणुत्सेजोर्जुने कर्ण कर्ण अर्जुन का पराक्रम अत्यंत तीखी धार वाले त्रिशूल के समान है उन्हें अर्जुन के साथ आज जो तुम युद्ध करना चाहते हो वह दूसरे शब्दों में जो है कि तुम पहनी धार वाले त्रिशूल को लेकर उसी से अपने सारे अंगों को रगड़ना या खुजलाना चाहते हो क्रुद्धम सिंहम के विहंतम बालो मूढ़्र तरस्वी समा तद्व सामह्हनम सूतपुत्रजुन से सूत पुत्र जैसे बालक मूढ़ और वेग से चौकड़ी भरने वाला छुद्र मृग क्रोध में भरे हुए युक्त सिंह को ललकारे तुम्हारा आज यह अर्जुन का युद्ध के लिए आह्वान करना भी वैसा ही है माँ सूतपुत्रा वै राज महावीर के शरिण वने श्रृंगाल पृषे नृप्तो मां पार्थ मां साध्यपुत्र तुम महापराक्रमी राजकुमार अर्जुन का आह्वान न करो जैसे वन में मांस भक्षण से तृप्त हुआ गीदड़ महाबली सिंह के पास जाकर नट हो जाता है उसी प्रकार तुम भी अर्जुन से भिड़कर विनाश के गर्त में न गिरो ईशा दंतम महानागम प्रभिन्न करटा मुखम शशको भयसे युद्धे कर्ण पार्थम धनंजयम कर्ण जैसे कोई खरगोश ईसादंड के समान दातों वाले महान मधश्रावि गजराज को अपने साथ युद्ध के लिए बुलाता हो उसी प्रकार तुम भी कुंती पुत्र धनंजय का रण क्षेत्र में आह्वान करते हो बिलस्तम कृष्ण सर्प तम बाल्यात्ष्ठ महाविषम पूर्ण कोपमार्थती तुम यदि पूर्णतः क्रोध में भरे हुए अर्जुन के साथ जूझना चाहते हो तो मूर्खता बिल में बैठे हुए महाविशैले काले सर्प को किसी काठ की छड़ी से भिन्न रहे हो सिंहम के शरिण क्रोधम अति क्रम्या श्रृंगाल इव मूढ़ सिंहम कर्ण पांडव कर्ण तुम मूर्ख हो जैसे गीदड़ क्रोध में भरे हुए केसरी सिंह का अनादर करके गर्जना करे उसी प्रकार तुम भी मनुष्यों में सिंह के समान पराक्रमे और क्रोध में भरे हुए पांडुकुमार अर्जुन का लंघन करके गरज रहे हो सुपर्णम पतघम तरस्वी पाते कर्णम पार्थम धनंजयम कर्ण जैसे कोई सर्प अपने पतन के लिए ही पक्षियों में श्रेष्ठ वेगशाली विनता नंदन गरुण का आह्वान करता है उसी प्रकार तुम ही अपने विनाश के लिए हि कुंती कुमार अर्जुन को ललकार रहे हो चंद्रोदय अरे तुम चंद्रोदय के समय बढ़ते हुए जल जंतुओं से पूर्ण तथा उत्ताल तरंगों से व्याप्त अगाध जलराशि वाले भयंकर समुद्र को बिना किसी नाव के ही केवल दोनों हाथों के सहारे पार करना चाहते हो ऋषुम द्वंद ग्रेवम वैसे युद्धे कर्ण पार्थम धनंजयम बेटा कर्ण दुन्दुभि की ध्वनि के समान जिसका कंठ स्वर गंभीर है जिसके सिंह तीखे हैं तथा जो प्रहार करने में कुशल है उस साण के समान पराक्रमी प्रथापुत्र अर्जुन को तुम युद्ध के लिए ललकार रहे हो महामेघम महाघोरम दरदुर प्रतिन दी बाण तो यदम लोके नरपरजन्यम अर्जुनम जैसे महाभयंकर महामेघ के मुकाबले में कोई मेढक डर टर कर रहा हो उसी प्रकार तुम संसार में बाण रूपी जल की वर्षा करने वाले मानव मेघ अर्जुन को लक्ष्य करके गर्जना करते हो यथा चगृहस्थ स्वाभ्याघ्रम बरगतम भसेत तथा तम भससे कर्ण नरव्याघ्रम धनंजय कर्ण जैसे अपने घर में बैठा हुआ कोई कुत्ता वन में रहने वाले बाघ की ओर भूखे उसी प्रकार तुम भी नरव्याघ्र अर्जुन को लक्ष्य करके भूख रहे हो श्रृंगालो पे वने कर्ण शशे परवृतो वसन मनतेमान सिंह कर्ण वन में खरगोशों के साथ रहने वाला गीदड़ भी जब तक सिंह को नहीं देखता तब तक अपने शत्रु दमनम धर्म धनंजय राधानंदन उसी प्रकार तुम भी शत्रुओं का दमन करने वाले पुरुष सिंह अर्जुन को न देखने के कारण ही अपने को सिंह समझना चाहते हो व्याघ्रम तम मन्य यावत् कृष्णो नपस् समितावे कर चंद्रम सा एक रथ पर बैठे हुए सूर्य और चंद्रमा के समान सुशोभित श्रीकृष्ण और अर्जुन को जब तक तुम नहीं देख रहे हो तभी तक अपने को भाग माने बैठे हो यावी मघोषम तम न शिणो से महा हवे तावत शक्यम वक्त छसी महासमर में जब तक गांधी की टंकार नहीं सुनते हो तभी तक तुम जैसा चाहो बक सकते हो रथ शब्द, धनुष नरदंतम शब्दा भविष्य रथ की घरघराहट और धनुष की टंकार से दसो दिशाओं को निनादित करते हुए सिंह अर्जुन को जब धहाते देखोगे तब तुरंत गीधड़ बन जाओगे नित्य सिगाल ओ तुम सदा सदा से से ही ही हो और अर्जुन सदा से ही है वीरों के प्रति द्वेष रखने के कारण ही तुम गीदड़ जैसे दिखाई देते हो यथा यू सीडा स्वा व्या बला बलिथाला चश कुंजरा जैसे चूहा और बिलाव कुत्ता और बाघ गीदड़ और सिंह तथा खरगोश और हाथी अपनी निर्बलता और प्रबलता के लिए प्रसिद्ध है उसी प्रकार तुम निर्बल हो और अर्जुन सबल है अमृत अपना अलग अलग प्रभाव रखते हैं उसी प्रकार तुम और अर्जुन भी अपने अपने कर्मों के लिए सर्वत्र विख्यात हो यथे श्री महाभारती कर्ण परमि कर्ण न एकोन चुपसोध्याय इस प्रकार से महाभारत कर्ण पर्व में कर्ण के प्रतिसल्ल का आक्षेप विषयक उनतालीसवां अध्याय पूरा हुआ